आध्यात्म रामायण कांड चतुर्थ सर्ग अगस्त मार्गे न कुंडन मूल मंत्रेणसुक्त नुध शास्त्र विधि के जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अगस्त मुनि की बताई हुई विधि से कुंड बनाकर उसमें गुरु के दिए हुए मंत्र के से अथवा पुरुष चुक्त के मंत्रों से आहुति छोड़े मध्यस्थम होम काले सदा बुध पार्षद्यो बलि होम शेप सभा समेत अथवा अग्निहोत्र की अग्नि में ही चरु तथा हवि से हवन करे हवन करते समय बुद्धिमान याजक होमाग्नि में तपाए हुए सुवर्ण किसी कांति वाले अलंकार विभूषित भगवान यज्ञपुरुष के रूप में परमात्मा का सदा ध्यान करे और फिर मेरे पार्षदों के लिए बलि देकर होम समाप्त कर दे ततो तथो जप प्रकुरीतवा स्मरन मुघुवासंबूल दत्वा सामथे नितगीताठादि कार्य प्रणमे दंडवद भूमौे मा निधायच। चदनतंतर मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे फिर पूर्वक तांबूल और मुखवास देकर मेरे लिए नृत्य गान और स्तुति पाठ आदि करावे और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर लौट कर साष्टांग दंडवत करे शिवश्या प्रसाद भावनामयम पाड़ीभ्या मतपदे भूमु गृही भक्ति संयुत रक्ष माम घोर संसारा दिधि उक्त सुधी उद्वास ये पूर्व प्रत्यो तिथि स्मरण मेरे दिए हुए भावना में प्रसाद को यह भगवत प्रसाद है ऐसी भावना से सिर पर रखे और भक्ति भाव से विभोर हो मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर और हे प्रभो इस भयंकर संसार से मुझे बचाओ ऐसा कर कर मुझे प्रणाम करे उसके बाद बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि प्रतिमा में आवाहन की हुई जीव कला को वह मुझे में प्रवेश कर गई है ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे एव मुक्त प्रकार पूज्य द्विविधा द्विधिव्यति यहा मुद्र चिद्धि प्राप्त मनुग्रहार जो पुरुष उपरोक्त प्रकार से मेरी विधि विधिपूर्वक पूजा करता है वह मेरी कृपा से इहलोक और परलोक दोनों जगह सिद्धि प्राप्त करता है मद्भक्तौ यदि माव पूजा से दिने दिने कौती मम सारूप्यम प्राप्त संशय यदि मेरा भक्त इस प्रकार नित्य प्रति पूजा करे तो वह मेरा सारुप्य प्राप्त कर लेता है इसमें संदेह नहीं है इदम् इदम रह परम पावनम साक्षात्थिम सनातनम पढ़ त्यजस्रम यदि वह शृणती यूजाफल मशय यह अति गोपनीय पूजा विधि परम पवित्र और सनातन है इसे साक्षात मैंने ही अपने मुख से कहा है जो पुरुष इसे निरंतर पढ़ता या सुनता है उसे निस्संदेह संपूर्ण पूजा का फल मिलता है एवं परमात्मा श्री राम क्रिया योग मनोत्तम पृष्ठ प्रास्वभक्ताय शे शांसा इस प्रकार अपने अनन्न्य भक्त से सावतार महात्मा लक्ष्मण जी के पूछने पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस अत्युत्तम क्रियायोग का उन्हें उपदेश किया प्राकृतवभद्राम ओ मायाम्य दुखित हासीते ते वै निद्राम ले कथन फिर श्री रामचंद्र जी अपनी माया का अवलंबन कर साधारण पुरुषों के समाय समान दुखित से दिखाई देने लगे वे हासीते हासीते कहते हुए सारी रात रातियों ही बिता देते उन्हें किसी प्रकार नींद न आती ए तत्र एक तस्तर प्राह किंधायां सुबुनुपा सुग्रीविनायक इसी समय किस्किरी में परम बुद्धिमन हनुमजी ने वाणन सुग्रीव से एकांत में कहा तृणराजन प्रवक्षा मे तव हितम राण तेतपूर्व उपकारो जनुत्तमः राजन सुनिए मैं आपके बड़े हित की बात कहता हूं देखिए श्री रामचंद्र जी ने पहले आपका कितना बड़ा उपकार किया है प्रतिभाति में। तो वाली संबत राज्य प्रतिष्ठितोशी तम ताराम प्राप्त से दुर्लभाम स पर्वतस्य पर्वत सग्रे भ्रात्र सह वसु वसंधु सुधे तदागमन में कार्य गौरवात्थ तम तो वाणीशक्तो नु किंतु मुझे मालूम होता है आप कृतघ्न के समान उसे भूल गए हैं अहो आप ही के लिए जिन्होंने त्रिलोकमा वीरवर बाली को मारा और आपको राजपद पर बैठाया तथा जिनकी कृपा से आपको परम दुर्लभ तारा मिली वे ही बुद्धिमान भगवान राम अपने भाई के साथ पर्वत शिखर पर रहते हुए अपने भारी कार्य के लिए एकाग्रचित्त से आपके आने की बात देख रहे हैं किंतु आप वानर स्वभाव के अनुसार स्त्री रंपट होकर सब कुछ भूल गए हैं करो मे ते प्रतिज्ञा य सीताया परिमार्गणम न करो थे कृतघ्व्य से बालिभृतम आपने सीता जी की खोज के विषय में मैं अवश्य करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी अभी तक कुछ नहीं किया आप बड़े ही कृतज्ञ हैं मालूम होता है बाली के समान आप भी शीघ्र ही काल के गाल में जाएंगे हनुमत शुवा सुग्रीव भय विह्वल प्रतिवाच हनुमत सत्यमें वह तोधि हनुमजी के वचन सुनकर सुग्रीव भय से विह्वल हो गए और बोले हनुमन तुम ठीक ही कहते हो शीघ्र कुरमाज्ञा तम वाडराण तरस्वीना सहस्रारसेदानी प्रेषयासू अब तुम मेरे आज्ञा से शीघ्र ही दसों दिशाओं में बड़े शीघ्रगामी दस सहस्त्र वानर भेजो सप्त गर्वान् वालते पक्ष मध्य समाया सर्वे वालर पुंग वे सातों दीपों में रहने वाले संपूर्ण वानरों को यहाँ ले आवे और जितने मुख्य मुख्य वानर हैं वे सब यहाँ एक पक्ष के भीतर आ जाएं। ये पक्ष मतिवर्तन ते ब संशय इत्याप्य हनुमत सुग्रीव गृहत जो कोई एक पक्ष तक यहाँ न आएगा वह निसंदेह मेरे हाथों मारा जाएगा हनुमान जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सुग्रीव फिर अपने घर में चले गए सुग्रीवाज्ञा पुरस्कृत हनुमान मंत्र महासह सुग्रीव की आज्ञा मंत्री प्रवर श्री हनुमान जी ने तत्काल ही बहुत से बनर दसों दिशाओं में भेज दिए अगणतम गुण सत्वान वायु वेघ प्रचरा प्रचारान वनचरण मुख्यान पर्वताकार रूपान पवन हित कुमार मास धूतान। जो अगणित गुण और पराक्रमशाली थे तथा वायु के समान वेगवान और पर्वत के समान स्थूलकाय थे उन मुख्य मुख्य वानर दूतों को राम कार्य के लिए अति उतावले पवन नंदन श्री हनुमान जी ने दान मान से संतुष्ट कर सब ओर भेज दिया श्रीमद्आध्यात्म रामायणे उमा महेश संभादे किसकिंधा कांडे चतुर्थ सर्गः